विक्रांत नंदू जैसे लोगों के बारे में अच्छे से जानता था अब चूंकि विक्रांत की वजह से उसका सारा प्लान चौपट हो चुका था और ऊपर से उसके आदमी भी मारे गए थे ऐसे में अब नंदू निश्चित तौर पर विक्रांत से बदला लेने का प्लान बना रहा होगा हालांकि विक्रांत इस चीज से अपने लिए बिल्कुल भी नहीं डरा हुआ था उसे डर था तो बस इस बात का की कहीं नंदू अपना बदला लेने के लिए उसके दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को टारगेट करना ना शुरू कर दे विक्रांत को ना जाने क्यों ऐसा फील हो रहा था कि अगर वो आज नंदू को नहीं पकड़ पाया तो फिर आगे जाकर ये उसके लिए बड़ा खतरा बन सकता है आज कुछ भी करके इस नंदू का चैप्टर खत्म करना होगा लेकिन विक्रांत को चोट लगी हुई थी जिस वजह से वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से नंदू का पीछा नहीं कर सकता था उसके दाए पैर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और जब उसे दोबारा चोट लगा था तब उसके पास कोई ऐसा टूल भी नहीं था जिससे वो उस चोट को ठीक कर सके इसके इस पीछे अगर मैं भागता भी हूं तो भी उसे मैं नहीं पकड़ पाऊंगा आखिर एक पैर से मैं कितनी दूर भाग पाऊंगा विक्रांत ये सब सोच ही रहा था कि उसकी नजर वैन के बगल में खड़ी एक दूसरी कार पर पड़ी लेकिन एक कार भी पलटी हुई थी शायद जब विक्रांत अपनी ट्रक को छोड़कर पीछे सीवेज वाली पाइप चला रहा था तब उसकी ट्रक के ही टक्कर से यह गाड़ी भी पलट गई थी लेकिन इस वक्त इस गाड़ी का ड्राइवर या मालिक कोई भी नजर नहीं आ रहा था यह निशान कंपनी की कार थी और कार की छत नीचे जमीन से चिपकी हुई थी जबकि इसका पहिया हवा में लहरा रहा था कार के पलट जाने के कारण उसमें रखा हुआ सामान बाहर बिखरा हुआ पड़ा था विक्रांत की नजर बाहर बिखरे सामान में से एक स्केट पर पड़ी जो कि बिल्कुल सही सलामत था उस स्केट बोर्ड को देखकर विक्रांत के दिमाग में न जाने क्या आया कि उसने जल्दी से बोर्ड को उठाकर अपने पैरों के नीचे रख दिया पैर के नीचे स्केट बोर्ड रखते हुए विक्रांत को काफी भयानक दर्द का एहसास हो रहा था ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके घुटने तक टूट चुके हूँ इस दर्द को सहन करना उसके लिए काफी मुश्किल हो चुका था स्केट पर अपने पैर जमाने के बाद वो इसे हाईवे के किनारे बने हुए खेत की तरफ करके खड़ा हो गया मानो अब वो इसी स्केट से खेत में स्केटिंग करने जा रहा हो इसके बाद विक्रांत ने तुरंत ही अदृश्य शक्ति के दो डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया पहले डिवाइस का नाम था अदृश्य एयरक्राफ्ट और दूसरे का नाम था एंटी कैमरा उसने एयरक्राफ्ट टूल का इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि वो नंदो का पीछा कर सके और इस एयरक्राफ्ट टूल के साथ एंटी कैमरा डिवाइस का इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि उसका कोई वीडियो नहीं बना सके और ना ही कोई उसे खेतों में स्केटिंग करता हुआ देख सके जैसे ये दोनों टूल एक्टिवेट हो गए विक्रांत तुरंत ही खेत के ऊपर से उड़ने लगा इस दौरान उसने खुद के बॉडी को इस तरह से झुका लिया था जैसे मानो वो सच में स्केटिंग कर रहा हो और फिर हाथों को कुछ उस तरह से चला रहा था जैसे मानो वो खुद ही इस स्केटबोर्ड को उड़ा रहा है इस स्थिति में विक्रांत दूर से किसी सस्ते बजट की फिल्म के हीरो की तरह नजर आ रहा था जैसे लो बजट वाली फिल्मों में सुपर हीरो को दिखाने के लिए हरे रंग के पर्दे के आगे खड़ा करके शूटिंग की जाती है ठीक उसी तरह से विक्रांत भी लग रहा था हालांकि अदृश्य एयरक्राफ्ट का टाइम लिमिट ज्यादा नहीं बचा था ऐसे में इस अदृश्य एयरक्राफ्ट का टाइम लिमिट खत्म होने के बाद विक्रांत धीरे धीरे नीचे आने लगा और नीचे आते ही उसने हाथों को कुछ इस तरह से बनाया जैसे वो खुद को जमीन पर लैंड करा रहा है भले ही वो एयरक्राफ्ट टूल की मदद से ज्यादा दूर नहीं जा सका था लेकिन फिर भी वो कम से कम एक टांग से तो इतनी दूर बिल्कुल न जा पाता हवा में उड़ते हुए वो थोड़ी देर के लिए अपना मकसद तो भूल ही चुका था लेकिन जब वो नीचे जमीन पर पहुंचा तब उसे याद आया कि इस वक्त नंदू को पकड़ने के लिए निकला है लेकिन ताजुब की बात यह थी कि खेत के बीचोंबीच बीच पहुंचने के बाद भी उसे कहीं भी नंदू दिख नहीं रहा था इससे पहले विक्रांत दो तरह के अदृश्य ट्रैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल कर चुका था उस ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से वो फ्यूल टैंक को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था ऐसे में अब उसके पास एक भी ट्रैकिंग डिवाइस नहीं था जिससे वो नंदू का पता लगा सके जब विक्रांत हवा में उड़ रहा था तब वो दूर दूर तक फैले खेत को बड़ी आसानी से देख ले रहा था लेकिन उसे दूर दूर तक तो कहीं भी नंदू नजर नहीं आ रहा था विक्रांत काफी कंफ्यूज नजर आ रहा था उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये नंदू कहाँ गायब हो गया क्या कहीं जाकर छुप गया है विक्रांत को ये सोच सोच कर काफी आश्चर्य हो रहा था हालांकि वो ये अच्छे से समझ रहा था कि सिर्फ इस तरह से सोचने से कुछ नहीं होने वाला है अगर वो नंदू को पकड़ना चाहता है तो फिर उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा ये सोचकर विक्रांत ने तुरंत ही अपने अदृश्य शक्ति के टूल लिस्ट को चेक किया इस टूल लिस्ट में वो किसी ऐसी डिवाइस को खोजने लगा जिसकी मदद से वो नंदू की लोकेशन को उसकी स्मेल से ट्रेस कर सके जब वो अपने टूल बार में से ऐसी किसी डिवाइस को चेक कर रहा था तो फिर अचानक से उसकी नजर एक ऐसी डिवाइस पर पड़ी जो उसे पहले मिला था इस डिवाइस का नाम था फुटप्रिंट आइडेंटिफायर और ये किसी के भी फुटप्रिंट को आइडेंटिफाई कर सकता था उसका कंपैरिजन कर सकता था और साथ ही इस टूल की मदद से किसी भी फुटप्रिंट को ट्रैक भी किया जा सकता था यह बहुत ही अच्छी डिवाइस थी नंदू खेतों से होकर भाग रहा था और ऐसी सिचुएशन में किसी के लिए भी फुटप्रिंट छोड़ना पॉसिबल होता ही नहीं है लेकिन फिर भी इस डिवाइस की मदद से उसे खेत में भी नंदू का फुटप्रिंट ट्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं हुई जल्द ही इस फुटप्रिंट डिवाइस की मदद से विक्रांत को खेत के बीच में ही फुटप्रिंट मिलना शुरू हो गया अभी वो इस फुटप्रिंट को ट्रैक कर ही रहा था कि अचानक से उसे गन्ने के खेत में भी दर्जनों फुटप्रिंट दिखाई देना शुरू हो गया नाक था वो ये अच्छे से समझ रहा था कि गन्ने के खेत ऊंचे होते हैं और अंदर से काफी घना भी होता जाता है ऐसे में खेत के भीतर उसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा और उसके लिए छुपने के लिए गन्ने के खेत से बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती ये देखकर विक्रांत काफी डिप्रेशन में आ गया वो पहले ही एयरक्राफ्ट डिवाइस का इस्तेमाल कर चुका था लेकिन नंदू ने गन्ने के खेत में जाकर खुद को छुपा लिया था पहले तो विक्रांत ने सोचा था कि वो थोड़े और ऊंचाई तक उड़कर खेत को चारों तरफ अच्छे से देख लेगा लेकिन चूंकि अभी दिन का समय था और उसे हवा में उड़ते हुए कोई देख सकता था इसलिए उसने ऐसा नहीं किया भले ही एंटी कैमरा टूल के एक्टिवेट होने की वजह से वो किसी कैमरे की पकड़ में न आता लेकिन फिर भी खुली आंखों से तो कोई भी देख सकता है उसके पास डिवाइस की लिस्ट में एक अदृश्य कोट भी मौजूद था जो कि एक मिनट तक चल सकता था ऐसे में अगर उसने एयरक्राफ्ट टूल के साथ अदृश्य कोट को भी एक्टिवेट कर दिया होता तो फिर शायद वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था हालांकि विक्रांत उस टाइम इस तरह की खास डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था वो विक्रांत का सीक्रेट हथियार था जिसका इस्तेमाल वो बहुत विषम परिस्थिति में अपनी जान बचाने के लिए करना चाहता था